श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गदाधर की किशोर अवस्था गदाधर की शिक्षा की प्रगति का विवरण अस्तु प्रचलित विद्या विद्याभ्यास के प्रति क्रमशः उदासीन होता हुआ भी गदाधर पहले की तरह नियमित रूप से पाठशाला जाता था और मातृभाषा में रचित मुद्रित पुस्तकों को पढ़ने तथा लिखने में वह विशेष दक्ष रहता था विशेषकर रामायण महाभारत आदि ग्रंथों का पाठ भक्ति के साथ वह इतने सुंदर रूप से करता था कि लोग सुनकर मुग्ध हो जाते थे इसलिए गांव के सरल हृदय अज्ञ व्यक्ति उसके मुख से उन ग्रंथों को सुनने के लिए विशेष आग्रह प्रकट किया करते थे बालक भी उनको परितृप्त करने में कभी पीछे नहीं हटता था सीतानाथ पाइन मधुयुगी आदि अनेक व्यक्ति इसलिए उसे अपने घर बुलाकर ले जाते थे तथा स्त्री पुरुष सब कोई एक साथ बैठकर उससे प्रहलाद चरित्र धूजी का उपाख्यान अथवा रामायण महाभारत आदि के अन्य किसी आख्यान को भक्तिपूर्वक श्रवण किया करते थे कामारपुकुर में रामायण महाभारत आदि के अतिरिक्त गांव के कवियों द्वारा सरल पद्यों में निबद्ध उस अंचल के प्रसिद्ध देव देवियों के प्रकट होने के वृत्तांत प्रचलित है श्री तारकेश्वर महादेव के प्रकट होने की कथा योगाद्या की गाथा वन विष्णुपुर के श्री मदन मोहन जी का उपाख्यान आदि अनेक देव देवियों के अलौकिक चरित्र तथा साधु भक्तों के समीप उनके स्वस्वरूप को प्रकट करने का वृत्तांत समय समय पर गदाधर के कानों तक पहुँचते थे श्रुतिधर होने के कारण बालक उन विषयों को सुनकर कंठस्थ कर लेता था और उस प्रकार के उपाख्यानों के मुद्रित अथवा हस्तलिखित ग्रंथ मिलने पर वह कभी कभी उनको स्वयं अपने हाथों से लिख भी रखता था कामारपुकुर के मकान में अनुसंधान करते हुए गदाधर के स्वहस्तलिखित रामकृष्णायन पोथी योगाद्या का गीत सुबाहू का गीत आदि प्राप्त होने के कारण हमें यह विदित हुआ है इसमें संदेह नहीं कि अनुरोध करने पर उस समय बालक उन उपाख्यानों को अनेक बार पाठ तथा आवृत्ति कर गांव की सरल हृदय नर नारियों को सुनाया करता था गणित शास्त्र में बालक की उदासीनता की चर्चा हम इससे पूर्व ही कर चुके हैं किंतु पाठशाला जाने पर उस विषय में भी उसकी थोड़ी उन्नति हुई हमने सुना है कि गणित में उसकी शिक्षा जोड़ बाकी भाग और कुछ कोष्टक तथा तक ही अग्रसर हुई थी परंतु दसवें वर्ष में प्रविष्ट हो ध्यान करने के फलस्वरूप जब उसे बीच बीच में उपरोक्त प्रकार की समाधि लगने लगी तब उसके अग्रज रामकुमार जी प्रमुख घर के सभी लोगों ने यह समझ कि उसे वायु रोग हो गया है उसकी इच्छानुसार पाठशाला जाने तथा शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता दे दी इसलिए किसी विषय में उसकी शिक्षा की प्रगति नहीं हो रही है यह देखकर भी शिक्षक उससे कभी कुछ नहीं कहते थे सारांश यह कि गदाधर पाठशाला की शिक्षा में और अधिक अग्रसर ना हो सका इस प्रकार दो वर्ष बीत जाने पर क्रमशः गदाधर बारहवें वर्ष में प्रविष्ट हुआ उस समय उसके मझले भाई रामेश्वर जी की आयु 22 वर्ष तथा छोटी बहन सर्वमंगला की आयु 9 वर्ष की हुई रामेश्वर को विवाह योग्य देखकर श्री रामकुमार जी ने कामारपुकुर के समीपवर्ती गौरहाटी नामक ग्राम के श्री राम सदै वोपाध्याय की बहन के साथ उसका विवाह करना निश्चय किया तथा राम सदय जी का अपनी बहन सर्वमंगला के साथ विवाह निश्चित किया इस प्रकार एक ही घर में दोनों का संबंध होने के कारण कन्या पक्ष वालों को धन देने के निमित्त श्री राम जी को चिंतित नहीं होना पड़ा राम जी के पारिवारिक जीवन में उस समय एक और भी विशेष घटना उपस्थित हुई युवावस्था में युवावस्था व्यतीत हो जाने पर भी उनकी सहधर्मिणी को गर्भ संचार न होने के कारण सभी ने उन्हें अब तक बांझ मान रखा था उनको उस समय गर्भवती देखकर परिवार वर्ग के मन में आनंद के साथ ही साथ शंका का भी उदय हुआ क्योंकि गर्भधारण करने पर उनकी पत्नी की मृत्यु होगी यह बात उनमें से किसी किसी ने रामकुमार जी से इससे पूर्व ही सुन रखी थी अस्तु पत्नी के गर्भधारण करते ही श्री रामकुमार जी के भाग्य में विशेष परिवर्तन उपस्थित हुआ उन कार्यों को करते हुए उस समय तक वे अच्छी तरह धनोपार्जन कर रहे थे उनसे अब उनकी कमाई घट गई तथा साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य क्रमशः खराब हो गया जिससे वे पहले जैसे कर्मठ भी नहीं रहे उनकी पत्नी का व्यवहार भी उस समय भिन्न प्रकार का होने लगा उनके पूज्य पिताजी के समय से उस घर में यह नियम चला आ रहा था कि बीमार व्यक्ति तथा जिस बालक का यज्ञोपवी संस्कार नहीं हुआ है उन्हें छोड़कर और कोई भी श्री रघुवीर के पूजन से पूर्व जल ग्रहण नहीं कर सकता था रामकुमार जी की पत्नी जब उस नियम को भंग करने लगी तब अमंगल की आशंका से घर के लोगों द्वारा उसके प्रतिवाद किए जाने पर भी उन्होंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया छोटे मोटे विषयों को लेकर परिवार के लोगों के साथ उनका संघर्ष होने लगा यहाँ तक कि श्रीमती चंद्रा देवी तथा अपने पतिदेव के कहने पर भी उन विपरीत आचरणों से वे निवृत्त न हुई गर्भावस्था में स्त्रियों के स्वभाव में परिवर्तन होता है यह समझकर उन लोगों द्वारा उनके आचरणों के विरुद्ध और कुछ न कहने पर भी कामारपुक के धार्मिक परिवार में उस समय प्रायः अशांति फैलने लगी